जिज्ञासा वेदांत यदि स्वतः प्रमाण है तो अपना स्वरूप ब्रह्म जो साक्षात अपरोक्ष है उसके विषय में हमें वेदांत के सुनते ही ज्ञान उत्पन्न क्यों नहीं होता समाधान वेदांत स्वतः प्रमाण है यह बात ठीक है परंतु ज्ञान को अपने सहकारी साधनों की अपेक्षा होती है उनके बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं होता दूसरी बात यदि कोई प्रतिबंधक है तो भी प्रमा उत्पन्न नहीं होगी वेदांत वाक्य बोलते ही रहेंगे पर यदि कलमस दूर होकर अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तो तत्वम पदार्थ का शोधन ही ठीक से नहीं हो पाएगा फिर ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा वेदांत स्वतः प्रमाण है इसका अर्थ भी यही है कि वेदांत वाक्यों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह अपने फल की सिद्धि के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता जैसे मन सहित नेत्र रूप दर्शन में प्रमाण है परंतु अंधकार हो तो रूप दर्शन नहीं होगा इसी प्रकार प्रतिबंध होने पर वेदांत प्रमाण अपोक्ष ज्ञान को उत्पन्न नहीं कर पाता प्रतिबंधों वर्तमानों विषयाशक्तिरव प्रज्ञांदम कुर्क विपर्य दुराग्रह पंचदशी इन सब प्रतिबंधों के कारण ही वेदांत प्रमाण से परमा ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता है जिज्ञासा महावाक्यों में त्व पदार्थ का शोधन तो समझ में आता है तत्पदार्थ के शोधन का क्या तात्पर्य है समाधान तत्पदार्थ की उपाधि माया का कल्पित अंश ही त्व पदार्थ की उपाधि अंतकरण अविद्या है इसलिए तत्पदार्थ के शोधन की भी अपेक्षा होती है तत्पदार्थ का प्रथम शरीर हिरण्य गर्भात्मक है जो कि सूक्ष्म है उसी का स्थूल शरीर विराट है समष्टि भूतों का अभिमानी विराट है और समष्टि सूक्ष्म भूतों का अभिमानी हिरण्यगर्भ है जैसे आप अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर से अपने मैं को पृथक करते हैं उसी प्रकार पहले आप स्थूल पंच महाभूत से ईश्वर को पृथक करेंगे अब स्थूल पंच महाभूत कार्य होने से अपने कारण सूक्ष्म पंच महाभूत में लीन हो गए यहाँ विराट शब्द खत्म हो जाता है क्योंकि स्थूल पंच महाभूत रहे ही नहीं इसके बाद विचार करेंगे कि सूक्ष्म पंच महाभूत भी माया का कार्य होने से उसमें भिन्न नहीं है इस प्रकार सूक्ष्म पंच महाभूतों के माया में लीन होने पर हिरण्यगर्भ संज्ञा भी नहीं रहती अब माया उपाधि ही शेष रहती है इसका अभिमानी ईश्वर है और व्यस्टि में सुषुप्ति और अविद्या का अभिमानी प्रज्ञा है उसकी उपाधि अविद्या माया की कल्पितांश है इन दोनों उपाधियों का जब निरसन करेंगे तो ईश्वर और प्राज्ञ अलग अलग नहीं रहेंगे एक ही हो जाएंगे अद्वितीय चिन्हमात्र तत्व जो परोक्ष था वह अपरोक्ष हो जाएगा तत्पदार्थ शोधन के बिना अपनी अद्वितीय अद्वितीयता का बोध नहीं हो सकता जिज्ञासा तम पदार्थ विवेकाय संयासकर्माण श्रुत्या विधीयत यस्मा तत्गी पति भवेत्। इस श्लोक के अनुसार श्रुति तव पदार्थ विवेक के लिए सन्यास का विधान करती है यहाँ तत्पदार्थ विवेक की अपेक्षा क्यों की गई है समाधान यहाँ तत्पदार्थ विवेक की उपेक्षा में तात्पर्य नहीं है तम पदार्थ विवेक पहले करना है यह बताने में तात्पर्य है स्वयं पदार्थ का विवेक पुष्ट होने पर भी तत्पदार्थ का विवेक करना संभव होता है स्वयं पदार्थ विवेक के बिना तत्पदार्थ का ठीक विवेक करना संभव नहीं होता और यदि कोई करे भी तो उससे जीवन में लाभ नहीं मिलता है आपने भले ही जान लिया कि तत्पदार्थ अर्थात परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है इतने से आपको क्या लाभ होगा जब तक मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ यह अनुभव न हो तब तक कोई लाभ नहीं होगा कोई दूसरा राजा हो जाए तो उससे हमें क्या लाभ मिलेगा गीता में भी भगवान ने यही प्रक्रिया बताई पहले निर्धारित करो कि तुम कौन हो जानने वाले का नाम मैं है और जो कुछ जाना जा रहा है वह सब यह है यहाँ से त्वम पदार्थ विवेक शुरू होता है जब यह विवेक पक्का हो जाए तब तत्पदार्थ के विषय में विचार होता है यदि कहो कि तुम पदार्थ शोधन मात्र से शुद्ध साक्षी में स्थिति होकर मुक्ति मिल जाएगी तो यह विचार ठीक नहीं है क्योंकि तुम पदार्थ की उपाधि माया की अंशभूता है अतः परिच्छिन्न है इसलिए जिस साक्षी में तुम्हारी स्थिति होगी उसमें भी परिच्छिनता का आरोप हो जाएगा वह व्यापक नहीं हो पाएगा जब तत्पदार्थ का भी शोधन करके ऐक्य करेंगे तभी अपनी व्यापकता और अद्वितीयता का भान हो सकता है